मद भरिणी सुनिवेकता वर्तकणी रालिता मद गायी सुजन सजीवन सुहाई

सुबसुधा सुधाकरिनी भय भ्रम भेख भिनी असुरशेन सन नरक निगम साबु कुलगिरीमिनी

संत समाज पयोरमासी विश्वधार धरे अचल छमासी जजगुण

जनगणमनिहमसी जग जमुनासी जीवन मुकृत हेतु जनका प्रियन तुसीसी तुसीदास

शिव प्रियल सुखासीख समरासी सदुगुण सोरुगुण अम्बय दिखी रघु परि न कर

रामकथानंदाग्नि क्षेत्रकूट चचारु तुषुभि रघुदीयिहारो

कई गुरु बार ही बारह गुरु ने बार बार वो कथा सुनाई कल देख रहे हैं कि तुलसीदास जी बता रहे हैं कि हमने ये कथा अपने गुरु से सुख क्षेत्र में सुनी शुकट क्षेत्र जो विशेष रूप से जो अधिक स्वीकार किया गया है तो वो अयोध्या से उत्तर पूर्व की दिशा में

अगर घोड़ा करता है उस जिले में एक स्थान है अयोध्या से 25 तीस, तीस किलोमीटर दूर ज्यादा दूर नहीं है वहां पर ये शुक्र क्षेत्र चलाता है वहां पर नरिहर दास का स्थान बना हुआ है और वहीं स्वामी जी ने जाकर के उनसे रामकथा वहां सुनी उनकी परंपरा भी नरियहर दास की अभी वहां चलती है

अभी भी वहाँ पे एक संत रहते हैं जो नरियर दास की परंपरा के, के संत हैं। वहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है एक वर वृक्ष है नरियर का लगाया हुआ कहलाता है एक पीपल का वृक्ष भी है और वहाँ के जो स्थानीय लोग थे जमींदार वगैरह राजा लोग थे उन लोगों ने उन्हें नरियर को कुछ घूम दे रखी थी बिना लगाम वाली भूमि दे देते थे, थे।

को तो दे रखी थी वो तो घूम भी उसके साथ लगी चली आ रही है और उन्हीं के जो महान प्रभा का उपयोग करते हैं इस प्रकार से तुलसीदास जी वहीं कुछ दिनों तक रहे लगभग पांच वर्ष सात वर्ष उनके पास गुरु के पास रहे और उन्होंने बार बार कथा सुनी

कहते हैं तुलसीदास जी को समय जब उन्होंने कथा सुनाई तो हम बालपंथा अचित थे समझ में नहीं आ रही थी इसकी क्या महिमा है और तो क्या सुना रहे हैं लेकिन फिर भी गुरु ने बार बार सुनाई ऐसे ही मालूम होता है कि कथा एक बार में समझ में आती नहीं है वेदांत साथ भी एक बार सुना दो पहली पहली बार तो किसी व्यक्ति को सब समझ में आ जाए ऐसा नहीं होता है।

नहीं ये धीरे धीरे समझ आता है बार बार सुनते सुनते तब समझ आता है ये भगवान की कथा भी वीरान शास्त्र है इसको भी धीरे धीरे बार बार सुनते सुनते सुनते सुनते तब ये चित्त में चढ़ता है और समझ आता है कि क्य�� सब क्या रहस्य है परमात्मा क्या है जगत क्या है, क्या है? जीव क्या है ईश्वर क्या है इनका सब संबंध क्या है धन क्या है

हम अपने आप को समझ पा रहे हैं वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है बंधन क्या है मुक्ति क्या है ज्ञान क्या है ज्ञान क्या, क्या है इस सब बातें धीरे धीरे विचार करते करते सुनते सुनते तब तो समझ आती हैं। जो लोग सुनते ही नहीं उनके लिए में है अपने आप से अपने मन में आती ही नहीं लेकिन जो सुनते हैं उनको भी उसे बहुत सुनना पड़ता है

और सुनने वाले व्यक्तियों में जो पूर्वजन्म के पुण्य है जिनको शत्रु के अधिकता का है उनको ये सब जल्दी समझ में आ जाता है अन्यथा गिरे हुए रजुगुण स्वभाव हुआ शरीर में देहा शक्ति ज्यादा हुई भाव ज्यादा हुआ शरीर के पोषण में ही चित लगा रहा तो फिर ये कथा व्यक्ति को समझ नहीं आती ये

एक सामान्य सिद्धांत है किसी राष्ट्रीय कहते हैं कि गुरु ने बार बार कथा समझाई हर बार सुनाई तो कहते हुए समझ पड़ी कैसे मत के अनुसार तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल समझ में नहीं आई कुछ बन में आया और मत के अनुसार समझ में आया तो नहीं जितनी बुद्धि थी उतना समझ में आया <coughs> सुनने को तो, तो सभी सुनते हैं लेकिन जिसकी बुद्धि भी जितना उतना ही ग्रहण कर है करता हर व्यक्ति की अपनी सीमा होती है वैदिक सीमा

जैसे तालाब में खूब जल भरा है और कोई पात्र लेकर के जल लेने जाए तो उस तालाब से उतना ही जल ला सकता है जितना बड़ा उसका पात्र होगा लोटा लेकर के जाएगा तो थोड़ा जल ला सकता है ढाल लेकर के जाएगा ज्यादा जाए जल ला सकता है इस तरह से देखते हैं कि बुद्धि जो है जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही उसमें ज्ञान आता है बुद्धि कम हुई तो वो समझ में नहीं आता है इसलिए साधना से द्वारा इसी बुद्धि को विकसित करते हैं

अंतर्मुखी करते हैं शांत बनाते हैं और इस कथा के श्रवण से भी बुद्धि में ये गुण आता है ये आगे चढ़ करके कहते हैं कथा को न भी समझ में आवे तो भी सुनते रहे सुनते रहे ध्यान देते रहे सावधान हो करके सुनते रहे तो जो कमियां अपने अंदर हैं, वो तो धीरे धीरे दूर होती रहती हैं। तो समझ करी क्षमत के अनुसारा भाषा बद में सोई कहते वो जो कुछ हमारे समझ में आया

उसी को हम भाषाबद्ध करेंगे इसके माना ये भी समझ में आता है कि नरिहर दास ने कथा सुनाई तो सब संस्कृत में सुनाई थी तो हो सकता है सब था वाल्मीकि रामायण अध्यात्म रामायण की ग्रंथ देखकर उन्होंने बार बार कथा सुनाई हो, दिन्थ ले दिन्थ ले सुनाई हो <coughs> लेकिन तो संस्कृत ग्रंथों द्वारा सुनाई होगी लेकिन तुलसीदास की कथे सुनी हमने संस्कृत में संस्कृत ग्रंथ भी देखे उनका भी अध्ययन किया सुनी भी संस्कृत में

लेकिन अब लिख रहे हैं हिंदी में भाषा हिंदी में भाषा बदी में लिख रहा मोरे मन ऐसा क्यों कर रहे जिससे हमारे मन को संतोष हो प्रबोध कि माना ऐसे लगता है जिससे की बोध उत्पन्न हो ज्ञान उत्पन्न हो प्रबुद्ध से तात्पर्य भी हो सकता है कि जिससे हमारे मन में संतोष हो अपने मन को संतुष्ट करने के लिए वैसे

भगवान के चरित्रों का लिखना आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना करना एक साधना है किसी रास्ते ने इस प्रकार के भगवान की कथा सुनी और तो सुन करके उसको लिखते हैं तो जो लिखते हैं ये एक साधना है उसमें तो भगवान का निरंतर चिंतन होता रहता है उनकी लीलाओं का चिंतन होता रहता है उनका गुण का उनके रूप का वो उनका जो चिंतन होता रहता है ये साधना है

इससे व्यक्ति का चित्र तो शुद्ध होता है अंतर्मुखी होता है आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान प्राप्त होता है यही कार्य जो लिखने से कार्य होता है थोड़ा बहुत बोलने से भी होता है सुनने से कम बोलने से और अधिक और लिखने से और अधिक ये जो ज्ञान दृढ़ होता है क्वेश्चन का एक लेखक हो गया है बेकन्

साइस फर्स्ट ऐसे आयटर था निबंध लिखने वाला अंग्रेजी का पहला लेखक तो उसमें भी लिखा के पढ़ने से जरूर ज्ञान होता है लेकिन जब हम उस ज्ञान को डिस्कस करते हैं आपस में बातचीत करते हैं तो वो ज्ञान सुनिश्चित रूप धारण करता है यदि हम उस ज्ञान को याद में रख पाएं तो लोगों को एक्सप्लेन क्या करेंगे पढ़के क्या देंगे बोलेंगे कैसे

इसलिए वो ज्ञान हमारे चित्त में बैठता है और स्पष्ट बनता है जितना हम डिस्कस करेंगे उतना ही हमारा ज्ञान स्पष्ट रूप धारण करेगा उसमें जितने संदेश संशय इधर उधर के कूड़ा कदार होगा वो सब निकल जाएगा ज्ञान शुद्ध बन जाएगा पर वो कहता है कि जब हम उसी ज्ञान की बात को जब लिखते हैं तो वो ज्ञान फिर स्थिर और निश्चित हो जाता है माना जब लिखा जाता है एक शब्द प्रयोग किया जाता है कागज से

उतारा जाता है, तो है बोलने में तो तो कुछ बोल बोल बोल गए गए गए आगे गए, गए, लेकिन लिखते समय तो को एकाग्र सावधान होकर कुछ बात को लिखना पड़ता है तो है लिखने पर ज्यादा हो जाता है और सुनिश्चित भी हो जाता है तो उसी प्रकार की कुछ बात तुलसीदास तो जी कहते हैं कि

जब इसे हम भाषाबद्ध करेंगे तो ये ज्ञान हमारे हृदय में जल होगा ज्यादा स्थायी होगा और ज्यादा सुनिश्चित रूप धारण करेगा इसलिए अपने ही अपने ही प्रयोग के लिए अपने ही लाभ के लिए ये भगवान के चरित्र के ग्रंथ की रचना करते हैं लेकिन अपना ही लाभ मात्र नहीं है इसके द्वारा दूसरों का भी लाभ होगा ये भी पहले कह चुके हैं तो भी ध्यान में रखना है लेकिन मुख्य उद्देश्य

अपना ही है उसके बाद में उसके बाद जो दूसरे का हित हो जाता है वो भी अच्छा है लोक कल्याण भी होना चाहिए लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति का सिद्धांत यह है कि अपना कल्याण करते हुए लोक कल्याण करो इसलिए जो अपना जो है सीवीएस का जो स्लोगन है आत्म उद्धार आए जगत हित पहले अपना उद्धार चाहिए

पहले अपने अज्ञान मिटना चाहिए अपने अंदर ज्ञान आना चाहिए पहले अपना जीवन आनंदमय सुखी और अनेक जो समस्याएं समस्याओं से निराकद होना चाहिए और फिर व्यक्ति को कि अपने जीवन से लोग कल्याण बिखरे अन्य लोगों को भी प्रेरणा दे इसी प्रकार से वो भी अपनी समस्याओं से छूटें, उनका भी उद्वार हो ये क्रम इस प्रकार को तुलसीदास तो जी भी रामचंद्र की रचना करते हैं

तो उसे अपना चाहते हैं जिससे कि हम हमारे मन को प्रबोध और उसके साथ साथ जो और लोग पढ़ेंगे सुनेंगे तो उनका भी कल्याण होगा इतना जस कच्छ विवे फिर कहते हैं की जस बुद्धि जैसे कहा गया अपने मत के अनुसार कहूंगा उसी को आगे कहते है जैसा कुछ मेरी बुद्धि है जैसा बुद्धि का बल है उसी के आधार पर तस कह ही हरि वैसा ही मैं कहूँगा

लेकिन ये हरि के तेरे हृदय हर में हरि नारायण भगवान राम जो है वही प्रेरणा देने वाले हैं जैसी कुछ वो प्रेरणा देंगे वैसी हम कहेंगे अब इसमें इस कथा में दो बातें है एक भगवान की प्रेरणा और किसी दास जी की बुद्धि जैसी किसीदास जी के भगवान से तो प्रेरणा बहुत दे रहे हैं

लेकिन बुद्धि जितनी है उतनी प्रेरणा प्राप्त होती है और उतना ही बोल पाते हैं इन दोनों बातों का ध्यान रखें प्रेरक तत्व तो अपने अंदर परमात्मा है तो ये प्रेरक तत्व तो क्या है परमात्मा क्या है जो शुद्ध चेतना सर्वत्र व्याप्त है वो अपने अंदर भी विद्यमान है ये शुद्ध अनंत चेतना कोई परमात्मा है उस चेतना के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता उस चेतना के बिना बुद्धि भी काम नहीं कर सकती विचार भी नहीं आ सकते

कुछ भी संभव नहीं है इसलिए वो चेतना तो प्रेरणा रूप में विद्यमान है है लेकिन जैसी कुछ बुद्धि है उसके अनुसार कार्य करते हैं तो इसलिए कहते हैं कि जितनी बुद्धि होगी उस प्रकार हम इसकी ग्रंथि की रचना करेंगे और निज संदेह हम भ्रमहरणी ये कथा हमारे संदेह को हमारे मोह को और हमारे धन को दूर करने वाली है निज मने अपना अब तुलसी राश सकते है की ये कथा

हमारा अपना भ्रम करे दूर करेगी संदेह दूर करेगी और ऐसे भी बोल सकते हैं इसका अर्थ की जो कोई इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा उसका अपना भ्रम हो दूर होगा अपना संदेह दूर होगा तो अपना संदेह को दूर करने की लिए कथा एक बार जो है फिर ध्यान रखना चाहिए कि अध्यात्म विद्या के अध्ययन का प्रकार एक अपने प्रकार का है

अध्यात्म विद्या जो वो भौतिक विद्याओं से भिन्न प्रकार की है और इसका अध्ययन करते समय एक विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि अध्यात्म विद्या हमारे अपने संबंध में है इस विद्या से हमें अपना आप अपना उद्धार करना है ये विद्या दूसरे के लिए नहीं है जैसे कहीं किसी व्यक्ति को मालूम हो

कि जिनको कामनाओं से ग्रसित व्यक्ति हैं उनको क्रोध बहुत आता है तो ये जो सिद्धांत है वो किसके लिए है हम अपने अंदर देखें कि अगर हमें क्रोध आता है इस तो माने हम कामनाओं से ग्रसित है इसीलिए क्रोध आता है ये तो इस अध्यात्म विद्या का प्रयोजन है और अगर कोई ऐसा करने लगा कि जहां उसे ये सिद्धांत मालूम हुआ तो सब अपने घर में और मोहल्ले में और नगर घर में देखता थ्रा कौन कौन क्रोधी है

और उनके पीछे जरूर ही कामनाओं से ग्रसित हुए व्यक्ति हैं और हर व्यक्ति को बताते घूमे कि तुम कामनाओं से ग्रसित हो इसलिए तुम क्यों दियो तुम कामनाओं से ग्रसित हो इसलिए तुम क्यों दियो ये सब करते हुए घूमे कि ये विद्या इसलिए नहीं है इसका दुरुपयोग हो गया इस विद्या का <coughs> इसलिए अध्यात्म विज्ञान जहाँ कहीं कोई सिद्धांत आता नियम आता झट से अपने ऊपर देखना चाहिए अपने अंदर देखना चाहिए कमिया है देखनी चाहिए

सुधार है तो अपना देखना चाहिए इस प्रकार से मैं उन ध्यान अपने ऊपर ही केंद्रित रखना चाहिए और तुलसीदास जी भी ऐसे करते हैं उनसे शिक्षा भी लेनी चाहिए चूंकि उनका रामचरित मानस अध्यात्म ग्रंथ है इसलिए वो अपनी तरह देखते हैं कि अगर हम इस कथा को रचना करते हैं तो मोरे मन प्रबोध हमारे मन में प्रबोध होगा निज संदेह मोर भ्रम हरणी ये हमारे संदेह को हमारे ही मोर को हमारे भ्रम को दूर करेगी

तो एक बात ये भी ध्यान देने की है ये कथा भगवान के चरित्र की कथा जरूर है लेकिन जीव का जो अपना अज्ञान है वो तो अपने आप को आत्मा परमात्मा भूल करके उसके स्थान में अपने आप को शरीर मान बैठा है इस प्रकार के जो अज्ञान है ये अज्ञान दूर होता है राम कथा सुनते सुनते भी ये अज्ञान की मैं शरीर हूँ उसका छूटता है ज्ञान आता है कि मैं

शुद्ध सचिदानंद स्वरूप सर्व प्रजातन चैतन्य वही अपना वास्तविक स्वरूप है वही आत्मा है वही मैं हूँ ये ज्ञान आता है इस भ्रम को दूर करना जो अविद्या भ्रम है उसको ये कथा दूर करती है संदेह को दूर करती है मोह को दूर करती है यह अज्ञान के अविद्या के ही नाना प्रकारांतर रूप है उसी से उत्पन्न होने वाले है जब किसी व्यक्ति को

अज्ञान होता है तो जो अनात्मा है उसी में लो हो जाता है सत्य स्वरूप परमात्मा जब व्यक्ति को नहीं मालूम होता तो असत्यूप जगत ही उसे सत्य भाषित होने का भ्रम होने लगता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सत्य क्या है असत्य क्या है

इस प्रकार में अस्थिर बुद्धि का हो जाना संदेह है बुद्धि अगर स्थिर नहीं है तो इसका तात्पर्य संदेह है प्राय व्यक्ति अशुभ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं लेकिन डरते भी रहते हैं कि हम गलती कर रहे हैं तो इस प्रकार के संदेह की स्थिति में रहते हैं और अशुभ कर्म करते हैं ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल अशुभ कर्म करते हुए ताप कर्म करते हुए व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता कि ताप कर्म कर रहा उसे पता भी चलता है और ताप कर्म करता भी है

तो उस समय वह संदेह की स्थिति में रहता है इस प्रकार से ये जो दशाएं मानसिक दशाएं उत्पन्न होती हैं, ये अज्ञान के कारण होते हैं तो करुण कथा भव सरिता करणी और कहते हैं देखो कि ये कथा हम कह रहे हैं ये कथा क्या करने वाली है अज्ञान को मिटाने वाली है और भाव सरिता तरणी है भवे जानते हैं संसार जो जीव ने अपनी कल्पना से संसार बना रखा है

उसे समुद्र की तरह से कहो तो, चाहे नदी की तरह से कहो तो, हम संसार की नदी में डूब रहे हैं भंवर जाल में पड़े हुए हैं उससे उद्धार करने वाली ये कथा है इस कथा को सुनेंगे समझेंगे ध्यान देंगे तो संसार से हमारा छुटकारा हो जाएगा जिस राग राजदेश संसार में हम पड़े हुए हैं जिस लोहजाल में हम पड़े हुए हैं उससे ये छुटकारा करा, करा वाली कथा है अब ये कैसे करेगी

इसका आगे कथा पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते स्वयं समय में आने लगेगा ये कथा ज्ञान की बातें करती रहती है और तो जैसे जैसे ज्ञान हृदय में आता रहता है कैसे तैसे जो है मोह दूर होता रहता है और संसार भी निवृत्त होता रहता है संसार समाप्त होता रहता है मिटता रहता है तो ये कथा जो है संसार सागर से भी पार करने वाली है तरनी कि नौका नाव

जैसे नदी से या सागर से पार होने के लिए नाव है वैसे ही कथा नाव के समान है इसमें कथा में बैठे हुए आराम से पार हो जाते जल राशि को पार करने के लिए व्यक्ति तैर करके भी पार करते हैं और नाव में बैठकर भी पार करते हैं तुलसीदास जी कहते हैं जो लोग ज्ञान के द्वारा इस संसार सागर को पार करना चाहते है वो

तैरने का परिश्रम करते हैं हाथ पैर खटपटा करके पार जाना चाहते हैं अब और भगवान की भक्ति और भगवान की कथा नाव के समान है इसमें बैठो आराम से तो ये नाव अपने आप पार लगा देगी इसमें हाथ पैर खटपटाने की जरूरत नहीं इसलिए ये जो है वो नौका का उदाहरण देते रहते हैं और बुद्धि विश्राम सकल जनर ही फिर कहते हैं बुद्ध विश्राम ये जो लोग ज्ञानमान बुद्धिमान व्यक्ति हैं

उनको ये कथा विश्राम देने वाली है विश्राम क्या विश्राम के माने ये नहीं कि कोई व्यक्ति काम करता तो काम करना बंद कर देगा मिठल्ला बैठ जाएगा ये शास्त्र का गलत अर्थ है विश्राम के माने है जीव जो अनेक जन्मों से जन्म मृत्यु के दुखी लगाता हुआ बार बार जनता मरता चला आया है तो अब थक गया है जीव की थकान

और वह दुखी है पीड़ित है जीव की जो थकान है तो दूर हो जाती है जीव को विश्राम मिलता है मन आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान प्राप्त होता है जीव को विश्राम परमात्मा के ही धाम में मिलता है अनेकथ तो वो थक जाता है जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से निकले तो घूमते ही घूमता फिरेगा कहीं बैठने को जगह नहीं मिलेगी लेकिन जब अपने घर आएगा तो फिर आराम से बैठ जाएगा वहां उसे विश्राम मिलेगा

ऐसी जीव अपने परमात्मा के धाम से निकला हुआ जन्म की यात्रा करता हुआ घूम रहा है घूमते घूमते भटकते भटकते थक गया लौट करके परमात्मा के धाम में आ जाएगा वहां उसे आराम मिल जाएगा जब ये कथा समाप्त होगी तो तुलसीदास जी अपना अनुभव भी है। है। कहते हैं, कहते हैं कि देखो हमको ऐसा ही विश्राम मिल गया तो विश्राम से पता लगता विश्राम क्या है

बुद्धि विश्राम सकल जन ही सकल जन जनरंजन के मैंने सभी लोगों को ये रंजन मैंने सुख देने वाली है अब दो प्रकार के लिए एक सकल तो जन सामान्य लोग कोई भी इस कथा को सुनेगा तो सुख सब लोगों को देगी एक स्थान तो में कहेंगे कि देखो ये कथा जो है जो ज्ञानी है उनको भी सुख देती है अज्ञानी है उनको भी सुख देती है जो लोग भगवान के भक्त है

श्रद्धालु हैं उनको भी सुख देती है और जो दुष्ट लोग हैं उनको भी सुख देती है दुष्ट को कैसे सुख देती है उनके लिए मजाक बनाने के लिए एक साधन मिल जाता है इस कथा को मजाक बनाते हैं और हंसते हैं फैली तो उनको भी मजाक तो ये कथा सबको मजाक देती है मजा सबको देती है चाहे से लोग

लेकिन बुद्ध लोगों को तो दुस्साहन ही दे देते हम शांति प्राप्त हो जाते हैं रामकथा कल कलुष विभंजन ही भगवान की कथा जो हो कलयुग के जो कलुष हैं, उनको विभन नष्ट करने वाले कलयुग के कलुष क्या है कोई राग देश काम को बार बार याद करते रहो, तुलसीदास जी हरसमें तो बार बार बोलते रहते हैं वही जो मानसिक विकार हैं

से विकारों को कथा दूर करने वाले जब राम नाम की महिमा बोल रहे हैं, भी थे है, स्मरण करो उनकी वंदना करो इससे क्या होता है यही सब विकार दूर होते हैं भगवान की कथा सुनो सुनाओ इससे क्या होगा ये सब कल कलिश्व निकंदन है ये सब काम के उ

तो माने चाहे नाम जपो चाहे कथा सुनो चाहे भगवान का ध्यान करो रूप का स्मरण करो ये सब साधना जितनी है ये संबंध के विकार को दूर करने वाली है मन में काम को धारित विकास सहज रूप से जीवन भरे रहते हैं उन्हीं के कारण लोग व्याकुल रहते हैं तो उन्हीं के कारण तो संसार रूप व्याज उत्पन्न होती है संकट उत्पन्न होते हैं तो सब दूर हो जाते हैं

इसमें भगवान की कथा कहते सुननी राम कथा कली पन्नग भरणी क्या कहते हैं राम कथा कैसी है ये कलियुग रूपी पन्नग के लिए भरणी के समान है पन्नक के मने सर्प कलियुग मानो एक सर्प की तरह से है और भरनी माने गया है और भरनी का अर्थ उसकी से लिखा जाता है भरनी कोई कहता मोरनी को भरनी कहा गया

मोर मौर सांप जैसे खा जाए <coughs> तो कहते हैं ये ये जो राम कथा है ये के कलयुग है, है।, <coughs> है और हर हर व्यक्ति को को जीव कलयुग ने डस रखा है सर्क ने काट रखा है सर्क के ऊपर विष चढ़ा तो उस विष के कारण राज विष का तो कैसे उतरे <coughs> ये सर्प कलियुग का सर्प कैसे मरे

तो इसके लिए होता है भगवान की कथा तो कोई तो कहता है, मोरनी की तरह है और कोई कहता है सर्प के काटे हुए विश्व को उतारने का जो मंत्र है उसका नाम भरणी है सर्प का सर्प काट तो उसका विश्व उतारने के लिए भरणी मंत्र बोला जाता है तो उस मंत्र का नाम भी भरणी मंत्र है तो कहते भगवान की कथा क्या ये भरणी मंत्र है और तो कलिग रूपी सांप के काटे हुए का जो विष्वकु चढ़ा हुआ है

उसको ये दूर करने वाली कथा है ऐसे भी कहते हैं भरनी के माने एक मत ऐसा भी है कि भरनी नाम का एक चूहे जैसा एक जीव होता है और सांप चूहे खाता है और वो जब वो जीव जब देखता है कि सांप आ रहा है तो वो सिकुड़ करके गेंद जैसा बन जाता है

और सांप उसे चूह समझ करके उसे निगल जाता है और जहां सांप उसे निगल गया तो पेट में पहुंच करके वो अपने शरीर को फैला देता है और उसके शरीर के ऊपर जो कांटे होते हैं वो कांटे भी फैल जाते हैं तो उससे सांप का पेट फट जाता है और सांप मर जाता है अब देखो भाई कैसे भी देखा हो तो वो गहने संसार में कहते होता है कहते हैं ऐसा होता है कुछ लोगों ने देखा

ऐसे करके सा पेट पड़ता है मरता है, कहते है ये मछा वृंदावन की तरफ ये ज्यादा होता है उधर के तब लोगों ने इस बात को देखा कहते हैं है। तो उसको भी भरनी कहते हैं उसको उस कीड़े को या पशु को जो है उसको भरनी कहते हैं इस राष्ट्र इस में तुलसीदास ने भरनी शब्द का प्रयोग दोहावरी में भी किया है

इससे लगता है ये बात सत्य है दीपावली में तुलसीदास जी इसी को उदाहरण ऐसे उदाहरण देते हैं जैसे कि सांप भरमी को खाकर के मर जाता है इसी प्रकार से उदाहरण ऐसे देते हैं। जहाँ साफ साफ कहा है कि भरमी को खाकर करके साप मर जाता है तो इससे होता लो कालसीदास की बात मालूम कि भरमी नाम का कोई तो प्राणी है जिसे सांप खा भी जाता है

और उसके बाद उसका फटता है वो तो बात तो देख सकते तो है और तुलसी आपने दो उदाहरण दिया साफ रूप से कहा है इसी प्रकार इसलिए कि राम कथा पल्लक पंडित ही और बुद्धि विवेक पावक कहूं अरणि और कुक पावक अरणि और कुन के माने इसके अतिरिक्त ये बात भी है

की यह विवेक रूपी ज्वाला को जलाने वाली भी है उत्पन्न करने वाली भी है अग्नि की तरह से जैसे अर्ण मंथन करने से लकड़ी में छिपी हुई अग्नि प्रकट हो जाती है

लगाई गई और उसमें दो लोग प्याके भीतर जो है है वो घूमता उसके घूमने सरगर्मी से थोड़ी देर में धुआ तो निकलने लगता है अग्नि पैदा हो जाती है तब ये कहते हैं कि इस प्रकार से अन्न मंथन जैसे चला जाता है तो लकड़ी मुक्ति की अग्नि निकल आती है ऐसे हर व्यक्ति के अंदर

आत्मज्ञान परमात्मान परमात्मा सबसे विद्यमान है परमात्मा की चेतना सबसे विद्यमान है लेकिन कोई व्यक्ति में परमात्मा को जाने में चेतना को जाने में उसका कोई ज्ञान तो ये कैसे ज्ञान प्रकट हो तो कैसे भगवान की कथा सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो तो ये अर्ण मंथन का काम करेगी और अपने हृदय में जो अज्ञान छाया हुआ वो दूर होगा आत्मा का ज्ञान प्रकट होगा

और वो व्यक्ति को विवेक जागृत हो जाएगा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ये कथा ज्ञान देने वाली भी है। फिर कहते राम कथा कली कामद गायी कहते इस भगवान की कथा जो है वो कलयुग में कामद है माने कामनाओं को पूर्ण करने वाली है यदि कोई व्यक्ति किसी कामना को रख करके इस कथा का पाठ करता, करता है पढ़ता तो है उसकी कामना भी पूरी होती है

देखते हैं समाज में इस रूप का ये कथा प्रसिद्ध है लोग पहले कोई कामना करते हैं भगवान से और फिर कहते हैं ये कामना पूरी होगी तो हम ये कथा 24 घंटे में अखंड पाठ के द्वारा इस कथा का पाठ करेंगे अथवा पहले अखंड पाठ करते हैं और उसमें ये कामना करते हैं अखंड पाठ करने के बाद में कि हे भगवान ये पाठ हमने जो किया इसके फलस्वरूप हमको ये कामना हमारी है ये संकट है वो हमारा दूर

तो फिर उस कथा के प्रेरणा में सर्व उसकी कामना भी पूरी होती है ये कहते हैं कि ये देखो ये कथा लोगों की कामनाओं को पूरा करने वाली भी है और कली कहते हैं कली में कामना पूरी करने वाली माने मन सती द्वापराधि में तो उन कामनाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति को अधिक तपस्या करनी पड़ती है बड़ी साधनाएं करनी पड़ती है बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं जो वैदिक यज्ञ हैं जो यज्ञ सम्पन्न होते हैं दस दस में

बहुत सामग्री जिनमें खर्च होती है बहुत लोग जिसमें लगते हैं तब वो यज्ञ पूरी होती है तब उन व्यक्तियों को जो कामना पूरी होती है कलयुग में वही कामना रामचरित मानस के पाठ से पूरी हो जाती है तो इसमें ज्यादा परिश्रम है इसलिए कहते हैं कि कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भी इस कथा का किया जाता सुजन सजीवन मूल्य और जो सज्जन लोग हैं उनके लिए तो संजीवनी बूटी है

बहुत सुंदर संजीवनी गीत है संजीवनी का क्या काम है जो मरणाशन हो उसमें इतना प्राण का संचार हो जाए फिर जीवन आ जाए ये संजीवनी का काम है लक्ष्मण जी की संजीवनी का कथा प्रसिद्ध है लक्ष्मण जी जो है बेहोश पड़े हुए हैं उठ भी नहीं पा रहे हैं होश में नहीं आ रहे हैं

मरणा पड़े हुए संजीवनी बूटी आती है उनको खिलाई जाती है तो फिर वो घुस में आ जाते है फिर चेतना आ जाती है फिर शक्ति आ जाती है ये करने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं, ऐसे ही व्यक्ति जो हो जीवन में एकदम से निराश हो गए हैं उदासीन हो गए दुखी हो गए उनके लिए कहीं कोई आश्रय नहीं कहीं कहीं कुछ नहीं दिखाई देता ऐसे लोगों के लिए ये कथा जो हो, हो।

उनको नया जीवन प्रदान करने वाली फिर इतना आ जाएगी उनकी कथा सुन करके लेकिन उसके साथ में सूजन कहते हैं सज्जन लोगों के लिए संजीवनी है जो सदबुद्ध के लोग हैं वे लोग कथा को सुनेंगे पढ़ेंगे तो उनको प्रेरणा देगी और उनके अंदर जीवन का संचार होगा संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो लोग जानते हो या न जानते हो

लेकिन निराशा का जीवन जी रहे वो समझते हैं हमसे क्या हो सकता है हम करी क्या सकते हैं हम किस काम क्या करने लायक है हमें कोई शक्ति नहीं हमें कोई बुद्धि नहीं।, नहीं हमारी कहीं कूठ नहीं हमारे लिए कोई जगह नहीं ऐसे धार रखने वाले व्यक्ति जो है एक प्रकार से मरना करने के समान जीवनहीन जीवन, जीवन जी रहे

उन लोगों फिर जीवन आवे फिर उत्साह उस कथा को सुने इस कथा को पढ़े कन्या जीवन आवे शक्ति आ जाएगी। <coughs> उनको फिर रास्ता सूझने लगेगा कहते सुधा तुल सुधार करंगे भी ये कथा पृथ्वी के ऊपर अमृत समान है कैसे अमृत सुना जाता है जो स्वर्ग में अमृत है लेकिन कहते पृथ्वी के अमृत है

तो कहा पृथ्वी के ऊपर को विष्ट सुना जाता है दिष्ट खाकर के तो बहुत मर गए लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर अमृत आया। है आपका किसी को अमृत मिला तब तो तुआ कहते अमृत और कोई नहीं ये भगवान की कथा ही अमृत है और तुम विष्ठ की तरह से मार्केट में कोसते मत फिर कहीं आपको अमृत मिल जाने नहीं मिलेगा भगवान की कथा कोई समझो अमृत कहते दस धा कल के पृथ्वी के ऊपर यह है अमृत की नदी है

क्योंकि ये कथा की एक धारा वाहित होती है कि यह नदी के समान है इसलिए कहते हैं इस नदी में स्नान करो इस नदी का जल पियो और अमृतत्व तो प्राप्त करो जैसे कि अमृत वो व्यक्ति को अमर बना देता तो है तैसे ये कथा व्यक्ति को अमर बना देती कैसे अमर बनाएगी कोई भी समझ सकता है कि इस कथा के द्वारा अज्ञान मिटेगा ज्ञान आएगा

जब आए तो ज्ञान आए तब तो उसे आत्मज्ञान होगा आत्मज्ञान होगा तो उसे पता चल जाएगा कि हम अमर हूँ अब कथा कैसे अमर व्यक्ति को बनाती है इस क्रम से बनाती है बस सुधा सुधा भंगनी और भय भंजनी भ्रम भेदनी और भय भंजनी और ये भय को दूर करने वाली लोगों को भय भी अनेक प्रकार के होते हैं

युवा काल में भी बहुत प्रकार के भय और वृद्धावस्था में भय की कोई सीमा नहीं तरह तरह के भय मृत्यु का भय एक और जो जाता है रोगों का भय उपेक्षा का भय बीमार पड़ जाए तो कोई देखेगा नहीं इस बात का भय ऐसे कितने भय उस तो समय व्यक्ति को घेरने लगते हैं, तो इन भयों से छुड़ाने वाली ये कथा है भगवान की कथा सुनेगा

तो भय भी एक मानसिक विकार है और व्यक्ति को भय उसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा भय होता है जो व्यक्ति शरीर शरीरभिमान रखता है जो व्यक्ति धन धनाभिमान रखता है जिसका चित्व तो धन के साथ जुड़ा हुआ है उसी में आ सकती है शरीर में आ सकती है धन में आ सकती है परिवार में आ सकती है ऐसे व्यक्तियों को भय सबसे ज्यादा होता है जहा जहां आसक्ति वहां वहां भय और वहां वहां

केवल भय नहीं होता तो आसक्तियों के कारण व्यक्ति को दुख भी से होता है तो कहते हैं इस भय को दूर कराने वाली कथा है और भोंगे और भ्रम रूपी मेघक को खा जाने वाली सर्पणी के समान है जैसे जब वो मेघक को खा जाए ऐसे ही ये कथा भ्रम को खा जाने वाली जबकि में भ्रम तक रहेगा जब तक इस कथा को सुनेगा नहीं जब कथा को सुनेगा तो

रह नहीं सकता कोई व्यक्ति नास्तिक कब होता है सीधा से उत्तर जिसे परमात्मा का ज्ञान नहीं हो नास्तिक ऐसा थोड़ी क्यों भी परमात्मा का ज्ञान है इसलिए हम नास्तिक है ऐसे चलो वो तो बात की है क्यों भी परमात्मा का ज्ञान नहीं इसलिए हम नास्तिक है और परमात्मा का ज्ञान इसका नहीं है क्योंकि संशय

इतने ज्यादा संस्या हमारे हृदय में भरे हुए हैं कि उनका निवारण नहीं हो रहा है इसलिए परमात्मा का ज्ञान इसलिए ये कथा सुने तो इससे भ्रमधूर हो भ्रमधुर हो तो ज्ञान स्तम हो ज्ञान स्तम्भ हो तो परमात्मा में आत्मिकता आ जाए परमात्मा का ज्ञान हो जाए परमात्मा की धरती आ जाए परमात्मा पर निर्भर रहना सीखने

कि सब ये सब गुख राज की महिमा है कहते हैं असुर से नरक निकंदन ही अब देखो चाहिए की असुर की सेना के समान नरक है उसका ये निकंदन करने वाली है की ये, ये कथा जो है नरक का नाश करने वाली है और तो नरक क्या है असुरो की सेना ही नरक है असुर क्या है काम क्रोध लोग सदसु

इनकी जो सेना अपने अंदर भरी हुई है ये नरक है तो इस नरक का नाश करने के लिए ये कथा भगवान की कथा सुनो कथा सुनते सुनते इस कथा के प्रभाव से ये धान क्रोधार विकार दूर होंगे और जो ये है नरक भी समाप्त हो जाएगा जा, नरक जाने की मदद नहीं आएगी असुर सेन एक असुर का नाम लिया है, असुर सेन

तीन काल में एक असुर हो गया गौरवों के उसका नाम था असुर सेन उस असो से ने तो असुर असोसन तपस्या जितने असर है उसका तपस्या करते हैं और जब तपस्या करते हैं तो फिर उनको शंकर जी ब्रह्मा जी क्या धर्म तो को वरदान देते हैं ये लेकिन वही बात नहीं है जब संजय रा तपस्या की असुर ने ब्रह्मा जी आये शंकर जी आये उन्होंने कहा वरदान मांगो तो उसने वरदान मांगा

कहा कि ए, जो व्यक्ति हमको देखे उसके सारे साथ दूर हो जाए कभी ऐसा जिसके के दर्शन करने मात्र से सारे साथ दूर हो जाए ऐसा क्यों? कैसे ऐसा ही होगा ऐसे चले गए और फिर वो तो असु स्वभाव भारी

तो शरीर उसका था, था। सैकड़ों मील दूर से बड़ी बड़ी दूर से लोग उसके हाथ दर्शन कर रहे हैं और बस सप्ताह और उसके बाद जब वो मरे तब तो मर जाने की गिनती नहीं करूँ वो तो यमराज के दूध आएं तो वो कहे करे भाई हमने तो अश्विन के दर्शन किया कहा था कहाँ ले जाओगे तो वो सब देखा सोरे तो दिन में यमराज का

लोग वो खाली हो गया कोई वहाँ पंखी नहीं की है, जो है इस प्रकार के तो जब नर्क लोग खाली हो गया वहाँ कोई नहीं जाने लगा तब उन्होंने यमराज ने ब्रह्मा जी से शिकायत की कहा कि आपने कहा उसको बरदान दे दिया अब कोई आप किसी के रही नहीं गए

अब कोई ग्रह का ही नहीं है हम तो बिल्कुल तो तो खाती बैठे हुए हैं हमारे पोस्ट हमारी पोस्ट एडोलिश कर दीजिए ब्रह्मा ने कहा अच्छा हम उसका इंतजाम करेंगे ब्रह्मा जी उसके पास आए अशोक सिंह के पास उससे कहा कि ये यज्ञ करना चाहते हैं? उसने कहा है है करें कहा, कहा कि हम सारी पृथ्वी घूम फिरे कहीं शुद्ध पवित्र स्थान उनको नहीं मिला इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं

हम ये चाहते हैं कि हम तुम्हारे शरीर के ऊपर करेंगे कहा कि कर ले। तुम लेट गया तो तुम्हारे ऊपर हम फिर करेंगे जब वो लेट गया तो ब्रह्मा जी ने फिर उसके शरीर के ऊपर यज्ञ किया जब ये लिख किया तो उससे ये कहा गया अब तुम लेते ही रहे ना अब उसके तो खड़े मत होना जब तो वो लेट तो अब जो लोग उसके पास तक जाए उसके ऊपर जाए

निकल गया तभी उसके दर्शन होते दूर ऐसी उसको दर्शन करो तो वो दर्शन उसके अब हो गए इसलिए थोड़ा सा काम चलने लगा लोग लगाकर वहाँ पहुँचने लगे <coughs> लेकिन वो जो है अशोक सेन अब भी गया क्षेत्र में पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर बस्ती बस गई, और तो बहुत से लोग आकर के उसके ऊपर जहां हुई थी वहाँ रहने लगे तो गया जो नगर है वो अशोक सेन के

छात्री के ऊपर बसा हुआ है, जैसे काशी जो शंखी के तसूर में बसी है ऐसे ही असुक सेन के शरीर के ऊपर गया नगरी बसी हुई है और जो वहां गया क्षेत्र जो पहुंचता है तो पहुंचते ही उसके सारे का दूर हो जाते हैं तो उसी दाश जी ने भी कहा कि देखो <खें> मगध देश में सारा मगध देश अपवित्र है

लेकिन गया जो है वो वही एक अर्थ पंथ स्थान है जब गया में कोई जाता है तो उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। <coughs> तो जब ब्रह्मा जी तो तो तो ने, तो ने कहा कि तुम यही लेते रहो उठना नहीं तो कहा जैसा आप सकते वैसे करेंगे तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमने हमारी आज्ञा मान ली इसलिए तुम प्रधान मानो तो असोसैन ने कहा की जो कोई यहाँ आवे हमारे <coughs> पास

और जो अपने पितरों को भी जल दिए वे भी कर जाए हमारे दर्शन करने से तो उनके पाप दूर ही हो जाए लेकिन जो अपने पितरों को भी जलदान करेंगे उनके पित्र भी पाप मुक्त हो जाए और उनको भी स्वर्ग हो जाए तो ब्रह्मा जी ने अच्छा भाई ये सही तब से जो हम लोग गया में जाकर लोग जल दान देते हैं तो वे तो जाते हैं पूरे तो पाप मुक्त तो जाते हैं

लेकिन उनके जो वहा पित्र लोग हैं वो भी उनको सत्ता कर तो अब देखो असुर सेन सब नरक निकंदन ही जैसे असुर सेन ने नरक का एक प्रकाश नाश कर दिया असुर सेन ऐसा असुर हुआ जिसने ऐसा बरदान मांग लिया मांग लिया क्या नरक जो वो हो उसमें तो नरक खाली पड़ गया लड़की समाप्त हो गया ऐसा असुर था तो ये कथा जो है इस कथा को सुनने वाले कहने वाले नरक में कहा जाने वाले

उनका नृत्य तो छुपकारा कहते हैं साधु विबुध कुल हित गिरिटंदन और ये कथा जो है साध रूपी बुध विबु के कुल के लिए गिर की तरह से है गिर के माने पार्वती जी और गिर के माने गंगा जी दोनों से कोई भी अर्थ लगा लिए दोनों अर्थ लग जाएंगे ये पार्वती जी की तरह से या गंगा जी की तरह से

ये भगवान की कथा है और साधु बुध कुल के लिए साधु जो है वो देवताओं की तरह से है तो ये साधुओं के लिए मन सज, सज्जन लोगों के लिए सज्जन की देवताओं के लिए पार्वती जी की तरह से अथवा गंगा जी की तरह से है उनके लिए ये है साफ मुक्त करने वाली और उनको विश्राम जैसे गंगा जी में स्नान करो आप दूर हो जाए ऐसे ही यही इस कथा में स्नान करो आप दूर हो जाए

इस प्रकार ऐसी गंगा जी जो है विनुद्ध नदी कहलाती देवताओं की नदी तो देवता कौन है देवता कहते हैं तो तुलसीदास की एक विशेषता ये भी खूब महत्वपूर्ण है अगर अपने पुरानों इत्यादि के है, जो कुछ भी वर्णन है उसमें प्रतीकों को सिम्बल उनको समझना चाहे तो रामचरित मानस को तुलसीदास के साहित्य को सावधानी ऐसी पड़े उसके सबसे सिम्बल मिल जाएगा ये जो है ये है,

<स्था> देवता है वो सज्जन लोग हैं वही देवता है ये इन्हीं को देवता बोलते हैं तो जहाँ कहीं देवता जैसे किसी व्यक्ति को कहे कि भाई ये व्यक्ति क्या है तो भाई सज्जन आदमी है और ऐसा सज्जन है कि बिल्कुल देवता है तो बिल्कुल देवता है कि मैंने क्या है उसमें सज्जनता में किसी प्रकार की कमी नहीं है इसलिए उसे देवता बोलते हैं तो ऐसे ही कहते कहते कर तो साधु लोग देवताओं के समान है

और ये जो है कथा गंगा जी की नदी की तरह है संत समाज रमा की और संतों के समाज जो है वो अयोध्या के समान है और उसमें ये कथा रमा के समान है संत समाज अयोध्या के माने है क्षेत्र प्राचीन काल में क्षेत्र मथा गया तो उसमें से लक्ष्मी जी निकली यहां क्या होता है

कि संत समाज में संत लोग जब इकट्ठे होते हैं और वे जब चर्चा करते हैं अध्यात्म विद्या के ज्ञान की तो उसमें से फिर ये कथा उत्पन्न होती है जैसे समुद्र में से लक्ष्मी जी निकली उसी में से संत समाज के में तो ये कथा उत्पन्न होती है इसलिए ये है संत समाज मृत्यु समुद्र में ये कथा लक्ष्मी की तरह से है जर्भाषि के साथ लक्ष्मी जी जो वो समुद्र में समाज है

और नारायण अकेले रह गए तो समुद्र मंथन जब हुआ तब तो वो लक्ष्मी जी समुद्र से फिर निकली और निकली नारायण पुख प्राप्त हो लेकिन लक्ष्मी जी नारायण भी उसी समुद्र में बास करते हैं और लक्ष्मी जी उसी समुद्र में बास करती तो देखेंगे लक्ष्मी जी छह सागर से उत्पन्न होती है और छह सागर में ही नारायण के साथ वास भी करते भगवान की कथा भी संत समाज में ही उत्पन्न भी होती है

और संत समाज में रहती भी है और संत समाज में ही मिलती भी है संत समाज को छोड़ करके कथा अन्य मिल समाज सी और विश्व भार भर अचल क्षमासी और कहते हैं विश्व के विश्व भर का भारत धारण करने वाली जैसे क्षमा क्षमा के माने है पृथ्वी जैसे पृथ्वी

सारे विश्वभर का भारत के ऊपर धारण किए हुए है उसी प्रकार से है। ये है भगवान की कथा भी सारे विश्व का भारत धारण किए हुए विश्व का भारत धारण करने के माने जितने भी लोगों के पाप है दोष है दुर्गुण है उनका सबका नाश करके सबको विश्राम आश्रय और शांति देने वाली है इस प्रकार की कथा है अचल क्षमा से

अचल पृथ्वी में एक विशेषण देते हैं जैसे पृथ्वी अचल किसी प्रकार से कथा भी अचल है मन रहने वाली है तो, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि पृथ्वी अचल नहीं है ये तो अपने धीरे में चौबीस घंटे में घूम जाती है और सूर्य के चारों तरफ भी साल भर में घूम जाती है तो ये अचल कहा हुई तो इस अचल पर इस प्रकार से चल जैसे पृथ्वी है तो वैसे ये पृथ्वी अचल नहीं है

पृथ्वी अचल इस प्रकार से है कि पृथ्वी अपने नियम में अचल है तो साधन में जैसे चक्कर लगाती है साल भवन लगा लेती है चौबीस घंटे में जैसे उसे घूमना चौबीस घंटे में घूम भी जाती है वो अपने काम में उसी प्रकार से है डे तो ढीला तोला नहीं करता इसी प्रकार से ये कथा अपना कार्य करने में अचल अच्छा है मैंने सदा व्यक्तियों के चित्त को शांत देने वाली आपों को दूर करने वाली ज्ञान देने वाली विश्राम देने वाली कथा है

और ये सदा इसी प्रकार की कथब में ये भरा सदा गुण सदा रहने वाला है जनगण मुहमस जग जमनासी और कहते हैं यमराज के गणों के मुंह में मत् के मन मनुष्या लगाने वाली ये है जैसे कि यमुना जी हो यमुना जी जो है वो हो यमराज की पुत्री है सूर्य जो है यमराज के पुत्र हैं यमुना जी यमराज की पुत्री हैं सूर्य तनिया सूर्य की

यमराज सूर्य की पुत्री यमराज की बहन हाँ सूर्य की पुत्री है और यमराज की बहन तब तो जैसे भाई बहन के दिन मिलते हैं किसी प्रकार से यमराज जो हैं यमुना जी के पास आए उनसे मिले हाँ तिलक हुआ रक्षाबंधन अच्छा हुआ जो कुछ कार्य हुआ हुआ उसके बाद में यमराज ने कहा कि देखो वरदान के रूप में हम तुमको ये देते है की जो स्नान करेगा

तुम्हारे जन्म में में वो हमारे लोक नहीं आएगा जमुना में इस्लाम करने वाले जो हैं नर्क नहीं आता तो ये कहते हैं कि जन्म जन मुंह नसी अब यमराज अगर तो ऐसे किसी व्यक्ति के फसाने जिसने पाप किए हों और उसने जमुना जीवन स्नान किया हो तो फिर वो

यमुना जी का स्नान ही यमराज के ऊपर शाही लगा देने वाले माने यमराज के दूध भाग खड़े उसको देख करके जान करके अरे इस तो जमना जी में स्नान किया अब ये बात कहोग तो तो सब असंभव आते हैं ये तो सब पुराण आते हैं ऐसे कैसे हो जाएगा किसी व्यक्ति का जमना जी में स्नान कर लिया और हो गई तो यमुना का अर्थ क्या है

जमना जी प्रतीक है किस बात की प्रतीक है वो सुनी बता दिया सीधा में और कर्म कथा रघुनंदनि बस ये जो कर्म की कथा है सुभाषित कर्म की कथा है विधि निषेध की कथा है जो व्यक्ति इसको जानता है और फिर निषेधात्मक कर्म को नहीं करता बिज कर्म को करता है

उसको पाप होने की संभावना नहीं उसे तो मरक जाने की कोई बात नहीं बस अब तो ठीक है अब तो कोई अक्सर नहीं पड़ रही है तुलसी तो राशि के दोनों तो शब्द वो भी है जी इस प्रकार से देख लो कहते जन्म जन मुहमस जग जमनासी और जीवन मुक्त हेतु जन्म काशी और कहते हैं कि जैसे के काशी में मरने वाले जीव जो मुक्त हो जाते हैं जीवन मन जीव का बहुवचन

जीवों के लिए ये कथा काशी की तरह से मुक्ति प्रदान करने वाली है जैसे काशी में जो जीव शरीर करते हैं तो शंकर जी उसके कान में दाहिनी कान में राम नाम का मंत्र बोलते हैं, और उस मंत्र के बनकर वो जीव जो मुक्त हो जाता है ऐसे ये कथा जो है वो काशी के समान है कथा सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते सुनाते सुनाते व्यक्तिगत जो है वो समस्त पाप दूर हो जाते और वो मुक्त हो जाता है

कथा भी मुक्त कर देने वाली है तो पावन तुलसी और कहते भगवान को ये तो कथा बड़ी प्रिय है तो भगवान कथा कैसी प्रिय है जैसे तुलसी प्रिय हो जैसे भगवान चाह दिया तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे इस कथा को आप सुना दीजिए तो भगवान प्रसन्न हो जाए कथा सुनकर करके भगवान प्रसन्न होते हैं तो पावन तुलसी सी जैसे तुलसी पवित्र है वैसे कथा भी पवित्र है

और जैसे तुलसी पवित्र करने वाली है तैसे तो ये कथा भी पवित्र करने वाली है और तुलसीदास हित ही सी और तुलसीदास के लिए तुलसीदास के लिए कथा कैसी है तो वो तो उनके ही मुंसी सी है तुलसी मैंने उनकी माता का नाम हु था जैसे माता अपने पुत्र के ऊपर प्रेम रखती है और पुत्र को अपने माता प्रेम होता है इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं ये कथा हमें अपनी माता के समान प्रिय

और वैसा ही हित करने वाली है जैसे माता ने हमारे साथ हित किया अब देखते हैं कि पंडितों ने कह दिया तो मार डालो ये परिवार का नाश कर देगा पंडितों ने इतनी क्रूरता की पिता ने उसको थोड़ा ठीक किया और कहा कि उसको मार न डालो उसको फेंक दो फेंक दो अपने पास मत रखो घर में मत रखो फेकवा देने का आदेश दे दिया पिता ने लेकिन माता ने फे और कृपा की

तो उसको फिटवाया नहीं एक दासी को घर में काम करने वाली थी उसको दे दिया तुम तो इसको पाल लेना है अब इसको हम अपने घर में तरेंट रख नहीं सकते लेकिन इतना करना था तो पाल लेना तो ले गई पाल दिया तो माता ने इतनी कृपा की मरने नहीं दिया किसी दासी को तो जैसी माता की कृपा हुई कैसी वैसी ही कृपा हमारी ऊपर रामायण तो में भी थी भगवान की कथा ने भी थी ये दोनों ही हमारा हित करने वाले हैं एक और अर्थ

अगर ये के साथ में हुसित मान हलास है प्रसन्नता है कि जैसे हृदय के अंदर जो आनंद का उद्रेक जैसे होता है और वो व्यक्ति को सर्वाधिक प्रिय होता है जब व्यक्ति व्यक्त होता है परमात्मा का ज्ञान हृदय में उत्पन्न होता है तो हृदय में एक उलास उत्पन्न होती है एक अपने हृदय में एक आनंद का होता है वो व्यक्ति को सबसे अधिक प्रिय होता है उससे प्रिय दुनिया में कोई बात नहीं

तो जैसे वो प्रिय हो तो तुलसीदास जी कहते हैं वैसे ही ये कथा भी हमें बहुत प्रिय है शिवप्रिय मेकल शैल सतासी और ये कथा शंकर जी को भी बहुत प्रिय है शंकर जी को कैसी प्रिय है शिवप्रिय कैसी है मेकल शैल स्वता की सुना मेकल सैल स्वता कौन है नर्मदा जी नर्मदा जी को मेकल शैल स्वता क्यों कहते हैं मेकल शैल मेकल नाम का एक शैल है पर्वत

उससे नर्मदा जी निकली हैं इसलिए उनको नेकल मेखल शैलसता कहते हैं वो जहाँ से अमरकंटक में जहाँ से नर्मदा जी निकलती हैं वो पर्वत है और तो उस पर्वत का नाम है नेकल पर्वत नेकल पर्वत के ऊपर अमरकंटक की बस्ती बसी हुई वहाँ से नर्मदा जी निकलते है तो इसलिए नेकल सैलसता के मैंने हुआ नर्मदा जी जैसे नर्दा जी शंकर जी को अपनी है

शंकर जी को नर्मदा जी कैसी प्रिय है की तो शंकर जी जो, जो, है, है, है, है, है।, तो शंकर जो है वो हो वो जो शंकर जी के जो ये लिंग या बटियाँ होती हैं ये नर्मदा जी में शंकर जी उन्हीं पत्थरों का उद्धार करके उन्हीं में अपना खेल करते रहते हैं खेलते रहते हैं लगते रहते हैं आनंद लेते रहते हैं शंकर जी को वो नर्मदा इसलिए बहुत प्रिय है प्राय श जी की जो मूर्तियाँ हैं वो नर्मदा जी की मूर्तियाँ बहुत शुद्ध से मानी जाती है

तो सिद्ध मानी जाती है इसलिए जो नर्मदा जी जाते हैं तो वहां से वहीं से ले आते हैं गंगा जी के पानी में देखेंगे तो बड़े पत्तर, छोटे पत्तर, बड़े पत्थर छोटे तो पत्थर बड़े पत्थर और सब लोग रहते हैं वो सब गोल होते हैं थोड़े लंबे भी होते हैं जैसे शंकर जी की आकृति हो इसी प्रकार से लंबे गोल पत्थर वहां से लोगा उठा लाते हैं ये शंकर जी है और उनको कहते हैं नर्मदेश्वर चूंकि नर्मदा जी से लाए हैं इसलिए नर्मदेश्वर कहलाते हैं

उनका फलो बाग शंकर जी की तरह करते हैं, तो देखें शंकर जी हजारों रूप धारण करके नर्मदा जी मेंचरण करते रहते हैं करते रहते हैं, घूमते रहते हैं तो जैसे शंकर जी को नर्मदा जीतती है ऐसे ही शंकर जी को ये कथा भी जीतती है और सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि ये सभी सिद्ध सुख और संपत्ति की राशि मान इस कथा में समस्त सिद्धि

सिद्धि के माने और कुछ हक लगाने तो इतना तो मान सकते हैं कथा को सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते जो मानसिक विकार दूर हो जाते हैं मन शांत हो जाता है संतुलित हो जाता है अनुकूल परिस्थितियों में भी इसमें नहीं होते ये कथा का प्रभाव ये सिद्धि है ये गायन कथा सुन में भी ये सिद्धि है तो और सुख संपत्ति राशि इसे सुख प्राप्त होता है इसे संपत्ति भी प्राप्त होती है संपत्ति भौतिक संपत्ति भी कथा को प्राप्त होती है

और आध्यात्मिक संपत्ति भी प्राप्त होती है आध्यात्मिक क्षेत्र में सख सम्पत्ति प्रसिद्ध है समीक्षा श्रद्धा समाधान ये संपत्तियां आध्यात्मिक संपत्तियां हैं भगवान की कथा सुनते सुनते ये संपत्तियां व्यक्ति को प्राप्त होती है और सद्गुण सुगन अम्ब अधिक सी और सदगुण जो वो सुरगण के समान है और उनको उत्पन्न करने वाली अधिक माता के समान ये कथा है

पुराणों की कथा में द्वितीय और अदिति ये दो स्त्रिया थी अदित्य के जो पुत्र हुए वे सब वो हुए। तो जो देवता हुए सब जो द्वितीय के पुत्र हुए वे दैत्य हुए एक के पुत्र दैत्य हुए द्वितीय से दैत्य और अदित्य से देवता जैसे अदित्य से जन्म लेने वाले देवता हुए उसी प्रकार से इस कथा से सदनों उत्पन्न होते हैं

जो देवता हैं, उनको आप समझ लो सदगुण देवता और सदगुण एक समान है कथा और अधिक माता अधिक एक समान है मनुष्य कथा को सुनते सुनते व्यक्ति के अंदर सदगुण उत्पन्न हो जाएंगे जिनमें सदगुण पहले से नहीं होंगे उनके अंदर भी आ जाएंगे और अगुबर भगत प्रेमी परमत और भगवान की भक्ति की तो